वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं ये अंगुली तो हमारी बड़ी प्यारी है, ये तो हम सदियों से पकड़े हैं, ये हम छोड़ ना देंगे ये हम कभी ना छोड़ेंगे प्राण भले चले जाए मगर ये अंगुली ना छोड़ेगी चांद कब देखोगे जिसकी तरफ अंगुली उठाई गई थी उसी चांद की तरफ कुरान का इशारा है उसी चांद की तरफ वेद का उसी चांद की तरफ गीता का धम्म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 शुरू हाँ, शुरु में पकड़ाता हूं तुम्हें अंगुली क्योंकि एक बार अंगुली पकड़ में आ जाए तो फिर चांद की तरफ यात्रा करवाई जा सकती है तो, तो गुरु के काम के दो हिस्से हैं पहला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 बिना कुछ बताए वो भी धीरे धीरे हाथ पैर फेंकने लगता है वो भी धीरे धीरे सीख जाता है उस मनोवैज्ञानिक ने बड़े अद्भुत प्रयोग किए वो कहता है छह महीने का बच्चा पर्याप्त योग्य है तैरना सीखने के लिए बस बड़ी से बड़ी बात जो जरूरी है वो आत्मविश्वास हो जाना चाहिए उसे भरोसा आ जाना चाहिए कि घटना घट गट सकती है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 उठी सौकसी एक मिट्टी के कपूलों से धरा के रूप यौवन की सिखा सुलगा गए बादल उमड़कर आ गए बादल बुझेगी बिंदुओं से क्या है कि त्री को और भी भड़का गए बादल उधर कुछ मेह बरसा नेह आंखों से इधर बरसा हरे अंकुर तुम्हारी याद के उकसा गए बादल उमड़कर आ गए बादल व्यथा को भाप में सुख को